ओह oh शिट मन उसके गले का और ये हरे रंग का लिपस्टिक तो आखिर इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ मैंने इस लिपस्टिक के निशान को देखा कैसे नहीं आज तो गए विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ चुका था यहाँ तक के इस वक्त लिपस्टिक से ज्यादा हरा तो उसका चेहरा हो चुका था क्या हुआ ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो अरे मैं वो वो ये कह रहा था कि विक्रांत वैसा तो झूठ बोलने में माहिर था लेकिन नैना एक पल में उसके सारे झूठ पकड़ लेती है ऐसे में उसे पता था कि यहाँ ज्यादा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है बात और बिगड़ सकती है सो उसने नैना को सब कुछ सच सच बता दिया बेबी मैं तुम्हें सब यही सही सही बता रहा हूँ प्लीज तुम नाराज मत होना वो जब मैं वापस घर आ रहा था तब रास्ते में मैंने देखा की एक लड़की बिल्डिंग की छत ऐसी कूद सुसाइड करने जा रही थी फिर एक जिम्मेदार पुलिस वाला होने के नाते मैंने उसकी जान बचाई उसके बाद उस लड़की ने मुझे अपनी फरारी देते हुए मुझसे शादी करने के लिए कहने लगी उसी लड़की ने मेरे गले पर किस किया था और ये उसी के हरी लिपस्टिक का निशान है लेकिन बेबी मैं सच कह रहा हूँ मैंने ना तो उसकी फरारी ली और ना ही उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ विक्रांत तुम थकते नहीं हो झूठ बोलते हुए और बकवास करते हुए नैरा ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अच्छा बकवास बंद करो मेरे पास तुम्हारे बकवास सुनने का वक्त नहीं है अभी चलो थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं विक्रांत को पहले तो लगा कि नैना काफी सीरियस मुद्रा बनाने वाली है लेकिन जब उसने देखा कि नैना उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं कर रही है तब जाकर विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस ली हाँ हाँ सीरियस बात मैं समझ गया चलो चलो करते हैं इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना पेंट उतारना शुरू कर दिया ओह तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है मैं केस की बात कर रही हूँ डायरी के पेंडिंग केसेस की उसे सोल्व करने में मेरी हेल्प करो ओ हाँ बताओ विक्रांत ने फिर से अपना पेंट ऊपर किया और फटाफट सोफे पर बैठ गया देखा मैंने इस डायरी में से अभी तक जितने केस पढ़े हैं उनमें मुझे ये वाला सबसे अलग लग रहा है मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए नैना ने डायरी के पन्ने की ओर उंगली रखकर विक्रांत को दिखाते हुए कहा कौन सा केस अच्छा हाँ ये वाला ये जो औरत का सिर कटी हुई लाश मिली थी लेकिन क्यों क्योंकि नैना सोफे से उठकर विक्रांत की गोद में बैठ गई और फिर डायरी में देखते हुए नॉर्मली बोलने लगी ये केस बहुत पुराना है उस वक्त डीएनए वगैरह चेक करने का सिस्टम नहीं था और फिंगरप्रिंट का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहां तक कि इस केस के बारे में पुलिस के पास भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जबकि मर्डर केस बहुत ही हॉरर है कातिल ने उस औरत का सिर ही धड़ से अलग कर दिया था सो मुझे लगता है की ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग केस है और बहुत टफ केस है लेकिन मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो वहाँ से पता चला कि कुछ साल पहले पुलिस ने इस डेड बॉडी की आईडेंटिटी खोज निकाली है इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें इस केस की शुरुआत करनी चाहिए लेकिन नैना को अपने इतने करीब देखकर विक्रांत के लिए अपने हार्मोन पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी वो नैना की बातें बड़े ध्यान ऐसी सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे तो ये भी लग रहा है की अभी तक पुलिस इस केस के मुजरिम को नहीं पकड़ पाई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है की उसकी मौत हो चुकी है क्यूँकी ये केस एंड ऑफ नाइनटी के समय का हुआ था अब तक लगभग 20 साल हो चुके हैं तो बहुत कम चांस है कि कातिल अभी तक जिंदा हो मतलब चांस तो है लेकिन फिर भी एग्जेक्टली exactly विक्रांत मैं भी यही कह रही थी इतने साल हो गए हैं, तो अब कातिल का जल्द ऐसी जल्द पकड़ा जाना जरूरी है क्योंकि अगर वो अभी नहीं पकड़ा गया तो फिर हो सकता है कि ये केस हमेशा के लिए मिस्ट्री ही बन जाए क्या पता कातिल अभी जिंदा हो और अगर मर भी गया तो भी का पता तो लगना चाहिए न इस सीरियल मर्डर केस में जिन लोगों ने अपने को खोया है कम से कम उन्हें तो पता चलना चाहिए न की उनके लोगो को क्यों मारा गया और किसने उन्हें मारा है ये तो है विक्रांत बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पा रहा था उसने नैना की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे खुद से और करीब कर लिया और हाँ मैंने सुना है की इस सीरियल मर्डर केस में बहुत से ऐसे विक्टिम भी थे जिनकी बॉडी से सिर जो अलग कर दिया गया था और आज तक उनका सिर नहीं मिला है बहुत ही बुरी तरीके से उनका मर्डर किया गया था विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, हमें कम से कम इन विक्टिम्स के घर वालों को न्याय दिलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए विक्रांत ने इतना कहते हुए नैना को अपनी बाहों में जकड़ लिया फिर नैना ने खुद को विक्रांत के पकड़ ऐसी थोड़ा हल्का करते हुए कहा विक्रांत तुमने अब तक इतने बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं अब हम दोनों मिलकर किसी भी हालत में इस केस को भी सोल्व करेंगे ब्यूरो चीफ मिताली ऐसी इस केस के बारे में क्यों नहीं बात करते उनसे इस केस पर काम करने की परमिशन ले लो हम्म बेबी मैं कल ही बात करूंगा उनसे विक्रांत ने नैना के बालों को सहलाते हुए कहा हाँ जल्दी बात करो और फिर हम फटाफट -फड़ अपना काम शुरू कर देंगे हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा और अगर वो हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेने की बात करे तो फिर मैं वहां से अप्रूवल ले लूंगी हम्म बेबी हम कर लेंगे विक्रांत ने नैना के बालों में अपना सिर घुसाते हुए कहा अब हमें एक और केस फटाफट सोल्व करना होगा क्या कौन सा केस? ने अपने को नैना के होटलों के करीब ले जाकर पैजाम का, का बना हुआ है? मुझे अगली के के सुबह हो चुकी थी विक्रांत काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था पिछले कुछ दिनों से उसका डेली रूटीन काफी गड़बड़ चल रहा था लेकिन अब विक्रांत खुद के लिए भी काफी समय निकाल पा रहा था अब वो डेली सुबह उठकर पहले अपने शेरलॉक होम्स के साथ दौड़ने के लिए जाता और फिर शाम को वो एक चक्कर अपने जिम का भी मार आता था वहाँ जाकर वो टाइको और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर लिया करता था मौका मिलने पर वो शूटिंग रेंज भी घूम आता था वहां पर जो शूटिंग की भी प्रैक्टिस कर लिया करता था हालांकि विक्रांत की शूटिंग में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था काफी दिनों से प्रैक्टिस करते रहने के बाद भी उसकी शूटिंग स्किल पहले जैसी ही थी विक्रांत को ये बात अब अच्छे से समझ में आ चुकी थी की भले ही उसे अदृश्य शक्ति के टूल्स मिलते रहते हैं लेकिन फिर भी उसे खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है क्योंकि तो कुछ खास शब्द नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी वो रोजाना पहली में के शब्दों को एस्ट्रोलॉजी की किताब में लिखे अंकों की पहली के माध्यम से जोड़कर लोकेशन को निकालता था और फिर हर रोज इस एडवेंचर वाले लोकेशन पर पहुंच जाता था लेकिन उस फरारी वाले लड़की के बाद में इस एडवेंचर में कुछ खास नहीं हुआ था रोजाना विक्रांत को छोटे छोटे एडवेंचर करने को मिलते थे जैसे किसी दिन किसी अंधे को सड़क पार कराने का काम तो कभी किसी बूढ़े आदमी को घर छोड़ने का काम या कभी किसी घायल जानवर के इलाज का काम कुल मिलाकर उसे इस एडवेंचर के अंतर्गत समाज सेवा वाले काम दिए जाते थे और हर काम के बाद उसे कुछ प्वाइंट भी दिए जाते थे लेकिन अभी तक विक्रांत को इस एडवेंचर को पूरा करने के अवेज में कोई टूल वगैरा नहीं दिया गया था लेकिन फिर भी विक्रांत बड़ी शिद्दत से रोजाना इस टास्क को पूरा करता था असल में वो देखना चाहता था कि आखिर इस एडवेंचर को पूरा करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है क्या पता बाद में इसका कोई रिजल्ट निकल कर सामने आए बस इसी उम्मीद में वो लगा हुआ था वैसे भी अब डीएन नगर के पुलिस ब्रांच में ऑफिसर पहले की तुलना में ज्यादा व्यस्त नहीं थे अभी बस इगतपुरी केस के के के के की रिपोर्ट फाइनल तैयार हो रही थी और कुछ छोटे मोटे केस इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी नैना अभी तक छुट्टी पर ही थी लेकिन अब उसने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए और काम पर लौटने के लिए हेडक्वार्टर में अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन डाल दिया था दरअसल नैना अब डीसीपी सी डी की दी हुई पीली डायरी के केस पर काम करने के लिए बेहद उत्सुक हो रही थी वो जल्द से जल्द ऑफिस लौटकर अपनी टीम के साथ केस पर काम करना चाहती थी नैना के कहने आरोप विक्रांत ने ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ऐसी डी डीसी पी डी की ओल्ड डायरी के केस आरोप काम करने के लिए बात कर लिया था मिताली ने विक्रांत को केस आरोप काम करने की परमिशन दिलवाने के लिए एक एप्लीकेशन हेडक्वार्टर को भेज दिया था और अभी विक्रांत उस एप्लीकेशन के अप्रूवल के आने का इंतजार कर रहा था एक बार अप्रूवल मिल जाए तो फिर वो तुरंत ही नैना के साथ मिलकर इस केस पर काम करना शुरू कर देगा